गुरु पद भक्त बिंद श्री वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित राधिका नंदन बंदेराधिकार चरणदय गोपीजन सामूत बिंदवनमनोहर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे गुरु गुरूर अनुगृ नपमान प्रशात गुरु और अनुग्रह नई अपमान पूर्ण प्रशांत है सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई पहले बताएं काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे ये शास्त्र का वचन का सहारा लेकर सत्य प्रवचन बंद करने का कोशिश मत करो इस बात को सामने रखकर सारे सत्य प्रवचन बंद कर दोगे निष्कपट अक्त बताना बंद कर दोगे तो समाज का अकल्याण हो सकता गुरु और अनुग्रही नई बम पूर्ण प्रशांत है गुरु चरित्र में गुरु तत्व में देखा जाता है अनुग्रह और निग्रह दोनों चीज है अनुग्रह और निग्रह दोनों चीज है निग्रहों को सहन कर सके तो शिष्यों का मंगल हो सकता शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी पोपाजी ने स्निग्ध स्व शिष्य स्व गुर ओपि ओपी उतो स्निग्ध शिष्यों का एक्सप्लेनेशन व्याख्या दिए शिल सरस्वती ठाकुर जी ने बताए जिन शिष्यों का हृदय में शरणागति का द्वारा सेवा का द्वारा ऐसा स्थिति पैदा हुआ है जिन्होंने गुरु जी का सिद्धांत तो, आचार आचरण सब कुछ प्राप्त कर सके उसी को ही सरस्वती ठाकुर बोला वो स्निग्ध शिष्य जिसका बहुत शास्त्र का प्रोफेशन है ही कैन मेमोराइज सो मैनी थिंग स्टिल ही कैन नॉट बिकम ए सोवर पर्सनैलिटी सोवर डिस स्निग्ध शिष्य वो नहीं है शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाईपाध जी का जो सेवा छोड़ के गए थे ये सेवा को हमारा ये महाराज जी पूरण किए हैं आप जानते हो इसका बारे में हम ज्यादा बताना नहीं चाहे शिल सिद्धांत गोस्वाई महाराज जी ने जितना सारे वेदांतो उपनिषद सब पोपा जी का जो मन का भावना सारे तमाम गौड़िया वैष्णव के लिए सामने रख दिए ये बड़ा इतना बड़ा सेवा है तो आप सोच भी नहीं सके कहावत है ककिलानम सरोपम नारी नम पतिव्रतम विद्य रूपम कुरूपाणम आरखमा रूपम तपस्वीनाम कहावत है कौआ हमारा जो ककिल इनका जो कालापन इसको मत देखो कैल का कालापन मत देखो उसका जो कंठ धनी है स्वर है यही इसका रूप है अन् समाज का वो उसका पतिव्रत धर्म जो इसका रूप है बाहर में चटकीला सुंदर रूप कुछ काम का नहीं है और बताया गया विद्या रूपम कुरूपाणम जिसका बहुत देखने में बहुत खराब उसका रूप तो विद्या अगर है वही उसका रूप आर जो तपस्वी भजन करते हैं जो वहां लोग उनका तो खमा बोल के गुण होता है सैला महाराज जी को बाहर में देखो तो कितना कट्टोर शासन कितना बजराद विकटरानी और उसका जो कमल हृदय इसका बारे में क्या बताए दस मिनट में क्या होता है तो यहां महाराज जी का जो शासन था ये देखने का लायक हम तो बार बार प्रार्थना करते हैं परम पूज्यवत केशव गुस्से महाराज आप आओ परम पूज्यवत संतु गुस्से महाराज आब आओ सिद्धांत गुस्से में आप आओ हमको शासन का जरूरी है चप्पल से मेरे को फुहार करे और हमारा जो मनमानी सिद्धांत आचरण सब पहुपात को छोड़ के इसको शिक्षा दे पिटाई करके इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कब ये लोग आए मेरे को शिक्षा दे सिलो महाराज जी दो तीन सन्यासी का सन्यास कापड़ खींच लिए बोले दे दे यहां से सन्यास उतार के छोड़ दिए फेंक दिए इन लोगों को बार बार चुनौती दिया महाराज सन्यासी हो तुमको ये स्वभा नहीं देखता ऐसा मत करो बार बार कहने का बाद भी नहीं माना तो सन्यास उस संन्यास बेस को उतार लिया भाग से घर चले जा आजकल वो सासन कहां है कुछ भी करो ब्रह्मचारी दे दे थिंक इट इज एन एडवांटेज फॉर आस वी आर मोस्ट लिबरल इन नेचर बट बस नॉट सिलो भक्ति सिद्धांत मान सिद्धांत गोस्वामी महाराज का जिंदगी में एक घटना बोल के छोड़ेंगे कितना करुणा है दिल का एक महाराज जी जो इतना कट्टर सिद्धांत तो बोलते थे इनमें बहुत सारे आदमी उनका खिलाफ हो जाते थे वो में बता कि मैं जो अक्त्य हरिभजन के लिए बोला था इसमें बहुत आदमी मेरा अगेंस्ट चला गया और वो लोग सोचा कि मैं उसका दुश्मन हूं कभी इनका तकदीर ठीक है तो टूडे और टुमोरो कैन अंडरस्टैंड वॉन्ट टू से इस समय में एक आदमी महाराज जी का शासन से अस्थिर होकर किसका शिष्य ये भी नहीं बताएंगे क्या नाम है यह भी नहीं बताएंगे सिर्फ शिक्षा को लेंगे उन्होंने क्या किया महाराज जी को जिंदगी खत्म करने के लिए प्रचेषा किया महाराज जी को मर देंगे महाराज जी सोया हुआ था आसन में सरस्वत आसन में और ठाकुर जी का करुणा से ऐसा है उल्टा सोया था महाराज जी माथा देते हैं इधर पैर देते हैं इधर उस दिन क्या हुआ कौन जाने माथा दिया हुआ पैर दिया हुआ और कुरहाल लेके और आके महाराज जी का चरण में ऐसा वो तो उसको माना पता नहीं वो सोचा कि गर्दन में दे दे महाराज मर जाए और जब मारे तो वो आया पैर में और महाराज जी चिल्ला के उठा जब उठा महाराज जी पहचान पाया कौन मरा बाद में वो व्यक्ति को पकड़ा गया जो भी हुआ केस हुआ और केस में जो उसको तोला गया वो जॉज का सामने और महाराज जी एक जगह है और वो एक जगह है महाराज जी को बोले महाराज जी बताओ ये आदमी आपको को कातिल करने का कोशिश किया ना ही इज द पर्सन हुआ चुकी महाराज जी गैर से उसका और देखा बहुत देर तक देखने के बाद सर हिला दिया नहीं सवा सो पागल हो गया डॉक्यूमेंट है वो मारा है सब कुछ है लेकिन महाराज जी बहुत देर तक उसका और देखा देखते वहां कोरोना का दृष्टि से बोले नहीं हिला दिया इन्होंने नहीं अब बोलो इससे बढ़कर शास्त्री क्या हो सकता जब गुरु वैष्णव का कोरोना देखो कोरोना क्या है उसका तो पनिशमेंट ऐसी है मिला उन्होंने महाराज जी उसको क्षमा कर दिया जिन्होंने इतना सुंदर शिक्षा को लिया नहीं इतना कठोर आचरण को ग्रहण किया नहीं इसको भले जेल का पनिशमेंट दे क्या करोगे तो सुधरेगा नहीं बहुत सारे चीज बोलने का है फिर भी टाइम इज लिमिटेड व्हाट कैन आई डू बांछा कल्प के पासिंद पथिथान अंग्ण नमो